श्रीमद्भागवत महापुराण दिस्क अथ चतुर्थो चतुर्थोध्याय राजा का सृष्टि विषय प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ सुतवाच वयास के उपधार्य मतिम कृष्ण औ तरय सती विधात कहते हैं सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अन्य भाव से समर्पित कर दी आत्मता पशु द्रविण बंधुशो राज्य चाविकले नित्यं नित्यम विरूढ़ा ममता शरीर पत्नी पुत्र महल पशु धन भाई बंधु और निष्कंठक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया श्रवणे श्रद्धालो महामनाह सोनका दृषियों महामनुष्य परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था इसलिए उन्होंने धर्म अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका सन्यास कर दिया। विज्ञाय भगवती आत्म, आत्म भाव दिहम ग इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्रीकृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं राजोवाचन समाचे मह्यम हरे कथेत कथाम परीक्षित ने पूछा भगवत स्वरूप मुनिवर आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है भूय एव विभिस्ताम ए भगवानात्मयाथेदम सृजते विश्व दुर्विभा अधीश्वर मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझ में भूल करते हैं यथा गोपायते विपुर यथा संचय संचयते पुनः याम याम शक्ति मुकाचित पुरशक्ति परुमान आत्मा क्रीड़न क्रीड़न करोतीकर भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों को की तरह ब्राह्मणों को कैसे बनाते हैं और फिर ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं नो भगवतो ब्रह्मण हरे अद्भुत कर्मण दुर्विभा जम भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत है इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है यथा गुणास्तो प्रकृति युगपथ क्रमशो विभर्ति भूरे सत्वे कहवन कर्मा जन्म भीहीन भगवान तो अकेले ही हैं वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं किस्तित भी, में ब्रवे तो भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मण निष्णा परस्मश्च भगवान खलो मुनिवर आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण भ्रमज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए हरे प्रतिवक्तुम कहते हैं जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की तब से सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बारम्बार स्मरण करके अपना प्रवचन आरम्भ किया नमः परस्मै क्षम श्री सुखदेव जी ने कहा उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रणय की लीला करने के लिए सत्व रज तथा तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है भोजो नम सद्र सताम असंभवायाखिल सत्वम हम बार बार उनके दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोक कर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है नमो नमस्ते भाज निरस्त राद साम नाध नमः जो बड़े बड़े जो बड़े ही भक्त भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्मस्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ यद कीर्तनम स्मरणम यदिक्षणम यद्वनम य्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कलमथम तस्म सुभद्र सबसे नवो नव जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है उन पुण्यकर्ति भगवान श्रीकृष्ण को बार बार नमस्कार है विचक्षणा चरणोपसाधनाथरात्म विंदंत ही ब्रह्मगतिम ग्र तस्में सुभद्र सव नमो नम विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है तपस्विनो दान पराजसस्विनो मनस्विनो मंत्र विद नवो सहसे बड़े बड़े तपस्वी धानी, यशस्वी मनस्वी सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है किरात कंखा किश्रया तत्मय प्रभवेष्णे नात हु पुलकस आभिर कंक यमन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है सायेस आत्मात्मतायी मयो धर्मय तपोमय गली खी रज शंकर वितर्क लिंगो भगवान प्रतीदता वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा है भक्तों के स्वामी है कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए तपस्व स्वरूप है ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें श्रियापति यज्ञपति प्रजापति ध्याम पतिर्लोक पतिर्धरा पति पतिर्गति भगवान सताम पति जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं समस्त यज्ञों के भोगता एवं फलदाता हैं प्रजा के रक्षक हैं सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी है जिन्होंने यदुंश में प्रकट होकर अंधक विष्णु एवं यदुंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं वे भक्त संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो यद्य विध्यातया विधानुप्ये वदन्ति वे तत्कव यथारुचं तमे भगवान विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो प्रचोदिता नपुरा सरस्वती जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्वकल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करे मेरे हृदय में प्रकट हो यद भूतान श्रेष्ठ भगवान बतां भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से सहन करते हैं और पांच ज्ञान पांच कर्मेन्द्रीय पांच प्राण और एक मन इन सोलह कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा सोलह विषयों का भोग करते हैं वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें नमस्त मय भगवते वासुदेवाये धते वपुर ज्ञानमय सौम्या जन मुखाम संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झड़ती हुई ज्ञान में सुधा का पान करते रहते हैं उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है साक्षात परीक्षित वेदगर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ ये श्रीमद्भाते महापुराणे पारमहंसाम चितायां द्वितीय स्कंधे चतुर्थोध्याय